यानी जुम्मे के जुम्मे मैं आपको किसी इनकलाबी शख्सियत की दास्तान सुनाता हूँ जिनके पद चिन्हों पर नक्शे कदम पर आप चल सके आज मैं आपको जिस क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बिहार के एक कम्युनिस्ट नेता थे जिनकी हत्या एक सौ सात गोलियाँ मारकर की गई थी इस बहादुर क्रांतिकारी का नाम है अजीत सरकार अजीत सरकार का जन्म सन उन्नीस में हिंदुस्तान की आज़ादी के साल पूर्णिया में हुआ था पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों को बिहार में सीमांचल कहते हैं क्योंकि यह इलाका नेपाल और बंगाल की सीमाओं से सटा हुआ है सीमांचल में कोशी और महानंदा जैसी नदियां बहती हैं, और यहां का आम आदमी बहुत ही गुरबत की जिंदगी जीता है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक पणेश्वर रेणु ने इसी पूर्णिया अंचल की पृष्ठभूमि पर अपना उपन्यास लिखा है मैला आंचल जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए तो अजीत सरकार इसी पूर्णिया में पले बढ़े और उन्होंने लोगों की गरीबी को बहुत करीब से देखा आगे चलकर उनके मन में पूंजीवाद और सामंतवाद के प्रति एक नफरत की भावना पैदा हो गई। बड़े होकर अजीत सरकार एक जुझारू मार्क्सवादी बन गए और उन्होंने जमींदारों की जमीन पर कब्जा करके उसे गरीबों के बीच बांटना शुरू कर दिया गरीब लोग प्यार से अजीत सरकार को अजीत दा कहकर बुलाते थे बंगला में बड़े भाई को दादा कहते हैं संक्षेप में दा कहते हैं। अजीत दा गरीबों के बीच लोकप्रिय थे कि दूर दराज के गांव में यदि कोई बीमार भी पड़ जाता था तो उसके परिवार वाले आधी रात में आकर अजीत दा का दरवाजा खटखटाते और अजीत दा उसके इलाज का पूरा इंतजाम करते अजीत दा की लोकप्रियता को देखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने उन्हें पूर्णिया विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया अजीत दा का दफ्तर पूर्णिया के झंडा चौक के करीब हुआ करता था चुनाव लड़ने की अजीत सरकार की अनूठी शैली थी वे पूर्णिया के बाजार में एक गमछा बिछाकर बैठ जाते और आने जाने वालों से कहते की वे उनके गमछे में एक रूपए का सिक्का डाल दे एक रूपए ऐसी ज्यादा डालने की किसी को भी मनाही थी देखते देखते अजीत सरकार के गमछे में एक रुपए के सिक्कों का ढेर लग जाता अजीत सरकार उन सिक्कों को लेकर घर लौटते उन सिक्कों की गिनती करते और फिर बताते कि उन्हें कम से कम इतने वोट तो मिल नहीं हैं। अजीत सरकार लगातार चार बार पूर्णिया से विधायक यानी एमएलए एल चुने गए उस समय बिहार की राजनीति पर बंदूक और संदूक आवी थे बंदूक यानी बाहुबल और संदूक यानी धनबल यानी जिस उम्मीदवार के पास अपराधी होते थे और पैसे होते थे वही उम्मीदवार सांसद या विधायक चुना जाता था बिहार की ऐसी गंदी राजनीति में अजीत सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी अजीत सरकार सादगी पसंद थे और चार चार बार विधायक रहने के बाद भी उनका अपना कोई घर नहीं था वो पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में भाड़े के एक मकान में रहते थे मकान का किराया छह सौ रूपए महीना था और घर का खर्च उनकी पत्नी माधवी सरकार चलाती थीं जो एक स्कूल में शिक्षिका थीं माधवी सरकार से मेरी भी मुलाकात हुई है और वे अपने पति की तरह ही एक निष्ठावान कम्युनिस्ट थी अजीत सरकार के उदय से पूरे पूर्णिया अंचल में पूंजीवादी और सामंतवादी लोग सख्ते में आ गए चौदह जून उन्नीस सौ अंठानवे शाम को अजीत सरकार पूर्णिया शहर में ही निकले थे तो अचानक हत्यारों ने उन्हें घेर लिया हत्यारों ने उन पर एक के बाद एक कुल 107 गोलियां दागी अजीत दाने मौके पर ही दम तोड़ दिया 107 गोलियां खाकर इस क्रांतिकारी का शरीर पूरी तरह छलनी हो गया इससे यह भी पता चलता है कि उनके हत्यारे खून के कितने प्यासे थे अजीत सरकार की शहादत की खबर पूर्णिया में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते देखते उनके लाखों समर्थक अजीत सरकार के शव के चारों ओर इकट्ठा हो गए पूर्णिया में हालात काबू से बाहर हो गए हालात को काबू से बाहर होता देखकर लालू यादव पटना से हेलीकॉप्टर में पूर्णिया जा पहुंचे। हेलीकॉप्टर में उनके साथ पूर्णिया के नए एस नए पुलिस कप्तान भी सवार थे लालू यादव ने लाखों की भीड़ को बहुत मुश्किल से समझाया अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने भी भीड़ से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। आखिर में अजीत सरकार की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अजीत सरकार की हत्या आज तक एक गुत्थी बनी हुई है उनकी हत्या के सिलसिले में एक पूर्व सांसद को एक फॉर्मर एमपी को गिरफ्तार किया गया और पूर्व सांसद महोदय आठ बरस तक अजीत सरकार की हत्या के सिलसिले में जेल में रहे लेकिन आगे चलकर पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज बरी कर दिया अजीत सरकार की हत्या के बाद उनके बेटे अमित सरकार की जान पर भी खतरा बढ़ गया ऐसा लगने लगा कि पूर्णिया में उनकी भी हत्या की जा सकती है अमित सरकार हिंदुस्तान छोड़कर यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया चले गए और वहीं बस गए माधवी सरकार की भी एक दो साल पहले मौत हो गई साथियों फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अजीत सरकार की शहादत पर अपने टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जैते का एक पूरा एपिसोड तैयार किया है ये एपिसोड यूट्यूब पर उपलब्ध है मैं चाहूंगा कि आप सत्यमेव जैते का ये एपिसोड अवश्य देखें तो साथियों क्रांतिकारी अजीत दाको अजीत सरकार को हमारा क्रांतिकारी सलाम